विचार चल रहा था अनिर्वचनित अर्थ क्या है आपने व्याख्या किया सतो बाध अयोगात ये दोनों ही अर्थ व्याख्या जो आपका निर्वचनित्व गलत ही है क्योंकि असतो भाषमान अयोगात में सबसे पहले विचार करते कह रहे हैं असत पद किसी वस्तु का बोधक है यानी एक वस्तु का बोधक है तो उसका भान जरूर होगा उस पदार्थ का पद के अर्थ का जरूर बात गलत हो जाएगी पद दोष और ये कहोगे का अर्थ ही नहीं है तो उसकी से नहीं कराएगा फिर वाक्य प्रयोग हो गया निरर्थक पद का कोई अर्थ नहीं है, नहीं तो पद, नहीं है मेरा पद को अपने वाक्य में प्रयोग कर दिया अब पूरे वाक्य, वाक्य कैसे निकलेगा। एक पद का निकलेगा क्योंकि अपार्थक वाक्य भी निग्रह का कारण बन जाता है तो अगर प्रथमे अन्य अपार्थ का बोधक नहीं है फिर तो पद अपार्थक हो गया पार्सपद विशिष्ट वाक्य भी अपार्थक वाक्य हो गया तो अपार्थकता रूप ही निग्रह स्थान में जगह शास्त्रार्थ व्यक्ति परास्त माना जाता है प्रयुक्त पदार्थान क्योंकि नियम है एक वाक्य में प्रयुक्त सकल पद क्या मिल करके ही एक का बोध कराते हैं प्रयुक्त पद के अर्थों का संभूय कार्य नियमान एक वाक्यर्थता का उत्पादन करना एक नियम है पदार्थ बोधवा वाक्यर्थ रचना उस नियम के खिलाफ हो जाएगा अब दूसरा बात है बाद अयोग एक सत्य सत्या जाति जैसे नहीं है है मानते हैं सत्ता जाति अगर जाति युक्त है ये कहना नहीं क्योंकि आपके ब्रह्म निर्धरमक है वहां सत्ता जाती है धर्म नहीं हो सकता, हो किम जा सकता है। पहले किम सत शब्दार्थ अपाधित अथ सत शब्दार्थ ब्रह्मस्वरूप प्रथमे सत्तायुक्त से अपिव्या कुत्र दृष्टा पहले वाले में प्रश्न उठेगा व्याप्ति अपने कहा देखा यत्र सत्तायुक्त अबाधिक नहीं मिल सकता क्योंकि न्यायिक वैशिष्ट दृष्टिकोण में सत्ता कौन है द्रव्य गुण कर्म ये तीनों विनाश ही है इसे यत्र सत्तायुक्त अबाधिकत्व कहाँ से मिलेगा आपको तो? दृष्टा क्यों प्रपंच से बाध्य आप वेलास में भी प्रपंच के हैं सत्तायुक्त होता वो क्या है बाध्य है और ब्रह्म की बात कहोगे वो सत्तायुक्त नहीं है ना? कि जो भी है ना सत्ता जातयुक्त सकल प्रपंच है और सारा प्रपंच आपके मत में बाध्य है इसे अबाध्य तो उसमें और कहोगे हम ब्रह्म ही ले लेंगे ले बाध्य में तब हम कहे वहां सत्ययुक्त कहां से होगा आपका ब्रह्म में तो कोई जाति नहीं हो सकता है निर्धर्मगत वही कहता है ब्रह्मण निर्धर्मगत तरह सत्ताभा निर्धर मुख है वह सत्ता तो हो नहीं सकता इसलिए पहला पक्ष गया सत्ता जाति युक्त होता है यह कहना असंभव दोषग्रस्त हो गया जो सत्ता जाति युक्त है आप वेदांत के मत में वह प्रपंच है और अप्रपंच बाध्य है अबाधित नहीं है और जहां तक भ्रम की बात है वह सत्ता जाति नहीं होता अतएव ये भी असंभव दोष है अब दूसरे पक्ष प्रश्न हो गए फिर अबादित्व सत्ता अब क्या है तब क्या साध्य विशिष्टता दोष आ गया द्वितीय साध्य विशिष्टता दोष क्योंकि आपने कहा कि ये जो विवादास्पद वस्तु है वो सत्ता है क्यों बाद और सत्ता कर दिया कर दिया अबादित साध्य और हित क्या रह गया कोई नहीं साध्य भी हो गया अबाय तत्व हेतु भी है उसके समान साध्य आपने रख दिया साध्य भी सिद्ध है फिर क्या सिद्ध करना है आपने साध्य के स्वरूप ही भंग हो जाता है जब साध्य और हेतु एकार्थक हो जाता है साध्य और हेतु एक अर्थ हो जाए तो साध्य के साध्यता ही समाप्त हो गया हेतु तो सदा जिसे धूम है सिद्ध है अज्ञात या सिद्ध वन्य को सिद्ध करोगे ना वो पर्वत पक्ष में सिद्ध नहीं है यदि धूम और वन्य एक अर्थ हो जाएगा तो धूम को देखने से वन्य ज्ञान हो गया ना फिर वन्य का अनुमान क्या करना उस तरह से यहां पर सक्षम का अर्थ भी आपने अबायक कर, कर दोगे हेतु और साथ दोनों बराबर हो गया फिर शादी के साथ पता ही समाप्त हो जाता है ऐसे अनुमानों में साध्य अविष्कता नाम का तो दोष आता है अनुमान खंडित हो जाता है और अंतिम पसरा गया ब्रह्म स्वरूप आत्मा यदि कहना चाहते हो फिर शांत तो दोष है तो आपके अनिर्वचित्व की जो व्याख्या थी वो खंडित हो गया में अनिर्वचनित्व की व्याख्या कहा पहुंच गया आत्मा में पहुंच गया हमारे यहां आत्मा निर्वचनीय है आप भेद में अनिर्वचनता सिर्फ बोल रहे थे ना आप भेद को अनिर्वचनीय सिद्ध करना चाहते थे लेकिन खंडित होकर आत्मा में निर्वचन सिद्ध ना हो इसलिए भेद में आप अनिर्वचनी सिद्ध नहीं कर सके इस प्रकार से हमारा भेद का जीवन मजबूत हो गया हाँ इसका हार्ट अटैक नहीं हुआ भेद पुनः जीवित हो गया कि किसी भी प्रकार से वेदांत उसको खंडन नहीं कर सके अब उल्टा सत्यम ज्ञान ब्रह्म इत्यादि वाक्य को लेकर आप एकम एवं द्वितीय इन वाक्यों को लेकर ब्रह्म के वाचक के सब शब्दों को अखंडार्थक मानते हैं अखंडार्थ बोध बोलते, है बोलते हैं ना वेदांत में अखंडार्थ बोध है अखंडार्थ बोध प्रातिपिकार्थ बोध है जो ब्रह्म शब्द है उसी का लक्षण जैसे गंधवती पृथ्वी उसी पर लक्षण प्रक वाक आप मानते हो उसका भी खंडन करेंगे अखंडार्थ तो खंडन शुरू होता है अगला अखंडार्थ तो खंडन मैंने को पूरा मिटा के छोड़ेगा छोड़ेगा यह राहुल एकदंडी न महात्मा को क्या बोल रहे सन्यासी को शंकराचार्य परंपरा में एक दंडी चढ़ारा हम लोग तो भेदभा कितने हैं वह तो सब त्रिदंडी होते हैं भेदवादी जितने भी हैं सब होते हैं इसलिए शंकराचार्य क्या बोल रहा है वो? एक दंडी मैंने आचार्य संप्रदाय में जो लोग कहा करते हैं ब्रह्म वाचक जिस ब्रह्म के लक्षण पर वाक्य अखंडार्थ बोधक वाक्य है वह वा अभी परास्त हो गया खंडित हो गया तो कैसे दंड पकड़ते हैं ना हाँ एक दंड दंड तीन दंड होता है एक दंड होता है ना ना तीन अलग अलग होते हैं तीन अलग अलग होता है त्रिदंड और इनके एक ही नगर सबसे काम चलता है इनका हाँ उनका तीन दंड होता है पूजा के अलग होता है बाहर घूमते फिरते तो अलग होता है दीक्षा का समय अलग तीन तीन दंड अलग रखने पड़ते हैं और यहाँ एक ही दंड सकल कार्य में संपादन कर देते हैं उनका अर्थ भी अलग है कायदंड मनोदंड नाम से तीन दंड होते हैं इसी के तीन दंड के प्रतीक प्रतिदंड करते हैं परिणय कर का तीन कोण है ना ज्ञापन कर देता है वागदंडयदंड मनोदंड इसलिए अलगंड की जरूरत नहीं होती ऐसे अपनी अपनी व्याख्या करते हैं सत्याधि परम अखंड परम लक्षण वाक्त अनुमान कर रहे हैं सत्यम ज्ञान इत्यादि वाक्य से जो पद है प्रत्येक पद कैसा है अखंडार्थ है सत्यादि पदम अखंडार्थ बोध परम ना अखंड परम क्यों लक्षण वाक्यत्व एक और एक्स्ट्रा है काट दो लक्षण वाक्यत्व और लक्षण पर नाते हेतु दे दिया वेदांति ने दृष्टान दे रहा है नई एक लक्षण पकड़ लिया गंधवती पृथ्वी अथवा घट कलशवाचन घट कल जो कलश है वही घट है जो घट है वही कलश है घट पदार्थ जो हो वो कलश है कलश पदार्थ बोध जो है वो घट है सत्य पद बोधि क्या है ब्रह्म ब्रह्म पद बोधि क्या है सत्य है। इस प्रकार से लक्षण प्रभात बोलेंगे जो गंधवत क्या है पृथ्वी जैसे आप कहते तो हो उसी प्रकार से तदपि तदपीति अनुमान भी अखंड परमिति अखंड परम का मतलब क्या होता है अखंड का अर्थ क्या नखंड अर्थात न्यूनता अधिकता व्यून अन अखंड का पर मतलब अखंड उससे हो, हो। जैसे कलश शब्द उस का जो अर्थ उससे न्यूनता घट में नहीं है अधिकता तो भी घट शब्द में नहीं है घट पद बोध जो है और कलश पद बोध में न्यूनता या अधिकता नहीं होता है जो घट पद बोध जितनी है जैसी है जो है वही का वही कलशपद बुद्धि भी होता है न्यून है न अधिक है इसी का नाम इति और ये वह नहीं हो सकता है सत्यम ज्ञानम अनंतम वो जो, सत्यम व्यय से बुद्धि जो हो उसे न्यून न्यूनाधिक ब्रह्म नहीं ऐसी बात नहीं है ब्रह्म तो बहुत विशाल वाचक शब्द है और सत्य संकुचित है इसे सत्य शब्द प्रयोग करने के बाद जो दोष हुआ उस दोष निर्माण करने आपने ज्ञान प्रयोग कर ज्ञान में भी दोष तो आया तो अनंत प्रयोग कर दिया इसीलिए सत्यम भी इधर व्यावरक है ज्ञान भी इधर भी है और अनंत शब्द भी इधर भी है और सर अलग अलग चीजों का व्यावर्तन कर रहे हैं सब एक ही का व्यावर्तन करने के लिए नहीं है इसलिए सत्य ज्ञान और अनंत पद अखंडार्थ हो नहीं सकते न अद्वैत पक्ष स्वयं प्रतार देखे न च सत्य ज्ञान आनंद आदि शब्दा सह प्रयोग घट और दूसरी बात यदि अखंडार्थ होते तीनों एक साथ नहीं बोलना चाहिए सत्यम है यदि तीनों, तीनों एक ही अर्थ वाले होते एक अर्थ मान रहे होने के लिए आप तो तीनों पर्याची हो गया और पर्याय वाचियों के एक वाक्य में एक साथ प्रयोग नहीं हो सकता घटम कलशम आनेगा ऐसा नहीं बोला जाएगा घटम माने उतर कलशम माने दो में एक वाक्य प्रयोग होगा घटम कलशम आने यहां ऐसा कभी नहीं हो सकता है क्योंकि पर्यावच शब्दों का एक वाक्य में प्रयोग नहीं करना चाहिए नियम है पर्याणम सा अप्रयोग सामान्य में पर्यायों का एक साथ प्रयोग नहीं होता अत इनको आप अखंडार्थ बोध मान लेंगे ही ब्रह्म कई वाचक भी हो जाएंगे फिर तीन शब्द एक साथ एक वाक्य प्रयोग करना श्रुति में अनुचित हो जाएगा अपर्यायत्व पर्यावचन ही मानोगे इनका तो, तो भंग हो गया तो अद्वैत हानि हो जाएगी अपर्यायत्व अद्वैत हानि और अपर्यायत्व पर्याय्रयोग वाक्य क्या हो जाएगा वाक्य दूषित हो गया ना असत वाक्य हो जाएगा एक वाक्य में पर्यावाच्य का प्रयोग करने पर वह वाक्य असत वाक्य कहा जाता है अपर्याची कह दोगे तो, तो अद्वैत हानि हो जाएगी और अखंडार्थत्व तो बनाए रखने के लिए इनको अद्वैत पक्ष में ले जाने के लिए समान अर्थ मान लोगे तो पर्यायवाची हो जाएगा पर्यावाची हो जाएगा साफ प्रयोग होना चाहिए असत वाक्य बन जाएगा अखंडार्थ मानोगे अद्वे करने के लिए तो दोष है। पर्यायोग नहीं मानोगे तो इतर अखंडार्थ को तो नहीं माना अद्वैत हानि होगी यह आपत्ति दिया निका प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र ऐसे प्रयोग होता है यो प्रकृष्ट सकाश यो प्रकाश शैव चंद्र यह प्रयोग हो रहा है आपके अनुसार प्रकृष्ट भी अखंडार्थ बोधक चंद्र का बोधक है प्रकाश भी चंद्र का बोधक है एक ही अर्थ का बोध करने के लिए दो शब्द हुआ यहाँ पर फिर भी इनके अखंडार्थ अर्थक का भंग नहीं हुआ स्व प्रातिपिकार्थ बोध करने के द्वारा चंद्र बोध करा दिए हैं तब से किया वैशिष्य कहेगा ऐसा नहीं है प्रकृष्ट शब्द भी अप्रकृष्ट का व्यावर्तक और प्रकाश भी सामान्य वाचकता प्रकाश क्या है सामान्य वाचक है सकल प्रकाश मंद प्रकाश उत्तम प्रकाश है ना सब प्रकाश को बोले के प्रकाश शब्द उसका विशेषण प्रकृष्ट सब प्रकृष्ट शब्द अखंडार्थ पद नहीं ये है विशेषण वाचक पद है वह मंदादि प्रकाश व्यावर्तन करने के लिए आया हुआ है अत यहाँ पर जो दृष्टांत वेदांत देता है प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र यह वाक्य अखंडार्थ वाक्य ही नहीं है विशिष्ट वाक्य अखंडार्थवाक्य विशिष्टार्थ वाक्य अखंडार्थ वाक्य हो गया अद्वित तो जहां पर केवल लक्षण प्रथा कथन की जाती है और जो विशिष्टार्थता है वहां पर जो है इतर भी जरूरी हो जाता है फिर वो अखंडार्थ बोधक नहीं रह जाता मैंने प्रातिपदिकार्थ मात्र का बोधक नहीं होता दूसरे शब्दों में अखंडार्थ मतलब एक अर्थवा क्या कर दिया आपने अन्यून और अनु दूसरे शब्दों में अखंडार्थ कहते हैं स्व बोध प्रातिपदिकार्थ जितनी उतनी बोध कराया उसे इधर उधर नहीं जाना और जो प्राप्त बोध करते हुए इतर के व्यावर्तन कर देता है वो विशेषण वाचक पद कहा जाएगा अखंडार्थ बोध नहीं कहा विशेषण वाचक पद हो जाता है वो विशेष आकांक्षा रखता है अतव उसको विशिष्ट वाक्य कहा जाएगा तीसरे कहते देखो प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र प्र, प्रकाश सविता ले, ले, ले चंद्र के जगह पर प्रकृष्ट प्रकाश सविता इति शब्द द्विन एक ही वर्ध प्रतिपादितिथी न युक्तम ऐसा भी कहना ठीक नहीं दृष्टान्त सिद्ध है कहीं दृष्टान्त ही सिद्ध नहीं हो सकता तिष्ट सिद्धिकार ने भी इसका प्रयोग किया है चित्री में भी है द्विस्थि में भी है सब में किया प्रकृष्ट प्रकाश शब्द को लिया है प्रकृष्ट प्रकाश सविता इस वाक्य के दोनों पर जैसे एक ही अर्थ प्रतिपादक हैं वैसे ही सत्यम ज्ञान पर तीनों पद मिलाकर के एक एक ब्रमुर भी अर्थ का प्रतिमान करेगा ऐसा अनुमान कर लेंगे कभी तो ऐसा भी अनुमान नहीं कर सकते क्योंकि दृष्टांत ही असिद्ध है दृष्टांत क्या दिया आपने प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र यही असिद्ध क्यों सिद्ध है दृष्टांत घटक जो है प्रकृष्ट शब्द इतरेत्र अभाव आदि निमित्त सव्यपेक्षत प्रवृते है तो ये प्रकृष्ट शब्द वह सापेक्ष है क्योंकि वह शब्द का शब्द का अर्थ बता रहा है निकृष्ट भिन्न प्रकृष्ट का मतलब क्या निकृष्ट भिन्न ये अल्प प्रकाश अल्पत्व भिन्न अल्पता प्रकाश में प्रकृष्टता का मतलब क्या प्रकाश मंद नहीं है प्रकाश अल्प नहीं है ये नहीं इसको बोध कराने के लिए इसे प्रकृष्ट शब्द क्या है इतरेत्र अभाव आदि किसी अन्य के भेद इतरे में अन्य से भिन्नता अन्य कौन न्यूर प्रकाश अल्प प्रकाश मंद प्रकाश इनकी भिन्नता को बोल कराता है प्रकृष्ठ शब्द प्रश्न पूछा गया की की प्रकाश सविता तब प्रश्न उठा प्रकाश की कीदृकृक प्रकाश मंद प्रकाश सायकाल प्रकाश व अल्प प्रकाश व कर्म प्रकाशवत परिचिन प्रकाशवा दीपका प्रकृष्ट माने मंद अल्प परिचिन्न इंसाब का व्यावर्तन करने के लिए आपने प्रकृष्ट भी कर दिया इंसाब का भेद स्थापित करना चाहते हैं वही कह रहे हैं इतरे अभाव आदि निमित श्यपेक्षत पेक्ष अतएव ये जो प्रश्न जो प्रवृत्त हुआ है अखंडार्थ प्रवृत्त नहीं हुआ विशेषण वाचकों से विशिष्टार्थ संपादन करने वाला है अखंडार्थ संपादन ये नहीं कर सकता प्रकाश शब्द से तो प्रकाशक तो प्रकाश शब्द जब प्रकाश रूपी जाति को लेकर प्रवृत्त हुआ है और तो सामान्य बोधक है प्रकाशत् जाति प्रकाश में भी है मंद प्रकाश में भी, भी है परिचंद प्रकाश में भी है प्रकाशत्व का सभी प्रकाश है प्रकाशत्व है अतः प्रकाश शब्द प्रकाशत्व जाति को लेकर प्रकाश सामान्य का बोधक होने से प्रकाश शब्द इतने प्रभाव का भेद को स्थापित करने के लिए इतर का व्यावर्तन करने के प्रयोग होने से वो विशेषण वाचक हो गया अत प्रकृष्ठ शब्द विशेषण वाचक है प्रकाश शब्द विशेषवाचक है विशेषण विशेष उभय से विशिष्टार्थ बोधक वाक्य हो गया ये अत्य अखंडार्थ बोधक वाक्य ही नहीं है दृष्टांत ही असिद्ध हो गया अन्य तथा परियोग तुल्य नहीं मानोगेपे मन दागापेक्षता को व्यावर्तन करने के लिए नहीं क्योंकि सर्वनिरपेक्ष प्रकाश है ना प्रकृत प्रकाश निरपेक्षता को बोध कराने के लिए है। ऐसे भी तुम व्याख्या करना चाहते हो फिर पहला बड़ा दोष आ जाएगा क्या फिर तो प्रकृत शब्द प्रकाश शब्द पर्याय वच्य हो गया पर्याय का एक वाक्य में सद प्रयोग नहीं हो सकता इस पर्यायोगे नियमन आपका असतवाक्य रूपेण दूषित हो जाता है अन्य तथा मनुष्यवाक्य में भी पूर्वोज पूर्वप्रुचय पर्यायादेव असद वाक्य दुल्यवाद उपस्थित हो जाता है अदय दृष्टांति भंग हो गया का ग्रहण करोगे व्याप्ति ग्रहण नहीं हुई तो वाक्य खंड तो होते हैं यह बात खंडित हो गया इतना ही नहीं किंच दूसरी बात यह भी है कि जैसे लोक में व्यवहार होता है लोक प्रकृष्ट प्रकाश शब्द परस्पर व्यतर के नस्पर परस्पर के लिए है प्रकाश अंधकार का व्यावर्तन करता है प्रकृष्ट अल्पमंद का व्यावर्तन करता है है दोनों ही शब्द जहाँ शब्द होते हैं अखंडार्थक होते नहीं लोक में जो प्रयोग होता है आप प्रकाश का बोल हो जब अंधकार नहीं है तब तो अंधकार का व्यावर्तन करने वाला शब्द है प्रकाश हड़ा हाँ प्रकाश आज तो बड़ा धूप खूब खुला है इसका मतलब क्या है बाकी दिन मंद खुलते थे मंद धूप था मंद प्रकाश उसको भी अर्थव तो आपने प्रकृष्ट प्रयोग करते हो लोक में जो प्रकृष्ट प्रकृष्ण प्रकाश जब प्रयोग होता है सदा ही परस्पर वितरक जैसे क्या है प्रकृष्ट दृष्टान ये मनुष्य बड़ा उत्कृष्ट मनुष्य प्रदीप प्रकाश ठीक है नीति द्वयोश एकत्र और उन दोनों को अपने कहा प्रयोग कर दिया सूर्य मयूख मालिनी प्रयुक्त और सूर्य को मयूख कहते हैं सूर्य सब्तमी कही क्वेश्चन और उस सूर्य किरा क्या कर दिया दोनों शब्द करते ना बे जो पहले विशेषण किसका था प्रकृष्ट शब्द पुरुष तो का प्रकृष्ट कुमार तो और दीप प्रकाश प्रदीप के साथ प्रयुक्त हुआ था जो प्रकाश शब्द प्रदीप के साथ प्रयुक्त हुआ था और जो प्रकट शब्द पुरुष के साथ प्रयुक्त हुआ था उन दोनों शब्दों को आपने कहा जोड़ दिया उन दोनों को सविता में जोड़ दिया तो अब स्वशास हो रहा है इससे कि वो दोनों ही व्यावर्तन करने वाले शब्द जो पुरुष का विशेषण था और एक प्रदीप के स्वरूप कथन कर रहा था उन दोनों को ला करके आपने सविता में जोड़ दिया अर्थात सविता का स्वरूप बोलखो गया प्रकाश शब्द और उसमें इतरे अर्थन कर रहा है प्रकृष्ठ शब्द अतएव यह वाक्य लोक दृष्टिया है विशिष्टार्थवाचक ही हो सकता है अखंडार्थवाचक नहीं हो सकता नक्ष ज्ञान आनंदे शब्दों और तब कोई कह सकता है भाई कि लौकिक ज्ञान और आनंद को भी ब्रह्म रूप माना जाता है ना सप्तम ज्ञानम अनंत ब्रह्म विज्ञान आनंदम ब्रह्म है यह विज्ञानम आनंद पर्यायी नहीं है नाखंड आत्मबोधक कि विज्ञान कहने से विशेष ज्ञान को ले रहे हो सामान्य ज्ञान को विरोध में और आनंद भी लौकिक सुख का व्यावर्तन करने की चेष्टा करोगे नहीं कर सकते आप क्योंकि लौकिक सुख में भी भ्रम का ही आनंद करिए तो आया था कोई विशेष भी आपको आनंद होता है तो कुछ क्षम के लिए क्या करोगे आप अंतर्मुख हो जाते आप युद्धी प्रसन्नता के कारण से अंतर्मुख हो जाता है और अंतर्मुख होते ही आत्मा की आनंद का प्रतिबिंब बुद्धि में पड़ जाता है अतः जो विशेष सुख है वो भी आत्मा का ही एक आनंद का झलक के समान है अशिव मात्रा जीवन इसकी एक बूंद मात्रा का ही सेवन सभी करते हैं ऐसे ऊपर कहता है इसे विशेष सुख भी ब्रह्मानंदी है इसे आनंद शब्द नहीं कर सकता है इसलिए कहते देखो न चैव सति ज्ञान आनंद और अस्थि एवं ज्ञान आनंद और ज्ञान आनंदाय शब्दों का वैसे व्युक्त प्रयोग संभव नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि लौकिक ज्ञान आनंद से ब्रह्म क्योंकि जो लौकिक ज्ञान है या लौकिक आनंद है वो भी वेदृष्टि में क्या है ब्रम का है कि ये जो घट ज्ञान हुआ वो घट ज्ञान ज्ञान क्या है तो कहो गया ये तो पंचवे प्रकरण में समझाया था घट ज्ञान पट ज्ञान मट ज्ञान घड़ासन भन सन सन ज्ञान ज्ञान ज्ञान अनुवृत्ति हो रही है अनुवृत्ति व्याद से क्या सिद्ध किया ब्रम का स्वरूप है और वेदा परिभाष में साफ कर तो दिया था प्रमा का लक्षण क्या है चैतन्य में व प्रमा कोई भी प्रमा कोई भी प्रमाह है प्रमा क्या है चैतन्य में ब्रह्म एवं और वृत्ति विशिष्ट हो गया तो वृत्ति में प्रतिभाषित चैतन्य है वो भी चैतन्य भी ब्रह्म ही है इसे वृत्ति ज्ञान तुम कह रहे हो वो भी है। वृत्ति है? वृत्ति वो है ना उस उपाधि के कारण से आप विषय में अंतर करते घट पटमट क्या उपाधियों में भेद तो है ज्ञान ब्रह्मरूप का वेदांत पक्ष में तो लौकिक जो ज्ञान है लौकिक वो भी नहीं आए उनके समान ज्ञान आदि आत्मा आनंदादिकरण आत्मा सुखाधिकरण आत्मा कर लेने लगोगे गुण गुणी भाव भेद करने लगोगे आपके अद्वैत की सिद्धांत हानि हो जाएगा सत्तम ब्रह्मा से बोधक है कहते हैं ऐसे कैसे तो पता चला आपको इसलिए पता चला क्योंकि आपका छात्र भी कह रहा है न सुख है वह न दुख है वह दोनों ही ने यह बोल दिया कहा सुखमेव आनंद नालपे सुखमस्ती आनंद सुख से प्रभु नृषद मे नाल्पे सुखमस्त मतलब आनंदमस्ति अल्पे आनंदम नास्ति आनंदमस्त आनंदम नास्ति भूमि वैत सुखम भूमात्य सुखम कहिया असुखम आनंद के लिए प्रयोग और वैयाग अशीर वा वसंद न प्रिया प्रियस्पृशत अशरम वसंद मुक्तवस्ता में इस प्रिय और अप्रिय सुख और दुख दोनों का स्पर्श नहीं होता मन वह सुख भी नहीं है दुख भी नहीं है, है? का भाव रूप है। मुख्य बालक संभव मुख्य तो वाला बालक है आनंद मुख्यर्थ लोग विज्ञानम आनंदम ब्रह्म वहां भी आनंदम का अर्ध सुख रूपम ब्रह्म मुख्य तो नहीं ले सकते हो तब तो मुख्यार्थ तो लेने में बालक संस्कृति है वो प्रसाद ही से बात कर रहा है। है, है, है। श्रुति स्वयं कहता दुख असली वेदांत यही है ना, ना वास्तव कुछ भी नहीं है ब्रह्म में। क्या है? वो कुछ भी कहना वह गलत है कहना ही नहीं है मौनम का विषय ऐसा है, है ना प्रश्न पूछा जरा आत्मा कहता है आपको आत्मा का ज्ञान नहीं है तो भी मौन रहोगे बोलोगे क्या, जानते नहीं उसको यदि आपको आत्मा की ज्ञान है मैं हो रही है तो उसी व्याख्या नहीं कर पाओगे तो बोल नहीं पाओगे तो भी इन प्रश्न का विषय है ऐसा है जानना तो भी चुप है ना जाना तो भी चुप है में का। जो नहीं जानता वो जानता है जो जानता वो नहीं जानता ऐसे उल्टा बोल दिया स्थिति ऐसी उस वहां पहुंचने के बाद आपका हाल वही होगा इसे कहा पता नहीं भाई पागल भी जैसे भी रह सकता है उन्मत्वत भी हो सकता है जड़वत भी हो सकता है कि शरीर के पराक्रमानुसार रहेगा वो उसके बाद वो कह ऐसा ही रहेगा वैसा ही रहेगा कुछ भी नहीं कहा जैसा अपराध कर्म है उसके अनुसार वो भी हो सकता है जटवत भी हो सकता है मुखवध भी हो सकता है बालवत भी हो सकता इसे कहा नहीं जा सकता है। पूर्व पक्षी पॉइंट कर रहा है कि वास्तव में आनंद है न सुख है न दुख अतः दुख का भाव ही आनंद शब्द कर देना चाहिए मुख्य अर्थ त्यागना चाहिए गौणार्थ ही लेना चाहिए श्रुति के आधार पर वावसंतम न प्रिया प्रियप्रिषद है न चांद सांसारिक सुख निषेध पर कह सकता है अरे वो जो प्रिया प्रिय जो कहा है वो सांसारिक सुख का निषेध करता है सांसारिक सुख और सांसारिक दुख का निषेध करके ऐसे पड़ेगा फिर कोई पारमार्थिक दुख भी है क्या आप प्रिय शब्द सांसारिक आपता है कोई पारमार्थिक दुख भी होता है व्याख्या करनी पड़ जाएगी फिर वेदांति फंसेगा सांसारिक सुख निषेध कर सुख द्वे से भाव सबसे पहले बात तो आपके दो प्रकार सुख है सांसारिक सुख और पारमार्थिक सुख दो सुख नहीं होता ये तो व्यवहार में लोग कह देते हैं विषय सुख है परिचिन सुख और स्वरूप सुख ऐसे कहने के लिए कहते हैं, लेकिन वेदांत वास्तव में विषय सुख भी उसी आत्म स्वरूप का ही प्रतिबिंब है छाया है बस हम इतने में संतुष्ट हो जाते हैं समस्या अपनी है जैसे दूर से मुकुट को देख के खुश हो गया है आ, राजा को देख लिया मैंने वही से लौट गया अरे राजे से मिलो तो भला वही आलाम लो दूर से मुकुटे के खुश हो रहे हैं तो से हम संतृप्त हो, हो रहे हैं, हो जा रहे हैं ना इसे वास्तविक उसका मूल जो स्वरूप है जिस विषय में जो प्रतिम पड़ा आनंद का मूल रूप है उसको हम जा रहे और परिचन में रह जा रहे हैं ये बहुत सारे लोग है क्या करें रथ तक पहुंच नहीं सकते है रथ यात्राओं में हम तो ना हाँ धक्का माए ऊपर रथ देख लिया हो गया रथ हो गया देख लिया भगवान हो गया सब हो गया यही से अर्पण कर दिया चल देते। तो लिया, खा पीने की होता <laughs> <चल देते>। है <laughs> बड़े बड़े कार्यक्रम में क्या होगा भीड़ भाड़ का भयंकर होते कौन बोलते बिना परिचय तुझ तो जा भी नहीं पाएगा अंदर ऊपर तो जब मंदिर के ऊपर होते ना कुंबज उसको दर्शन करके चले जाते मंदिर का वो दर्शन हो गया कलश का ऊपर का उसे भगवान का दर्शन मान लेके चल ये निर्भर होता है ना कि किस दृष्टि कौन से इस है वो जो आप अनुभव कर रहे हो वो तो सांसारिक सुख का निषेधपरक है सुख द्वय से आता ऐसा आप नहीं सकते क्योंकि आपके मत में सुख द्वय है नहीं। ही नहीं वेदांत मत में सांसारिक सुख पारमार्थिक स्वरूप ऐसे दो सुख ही नहीं है इतना ही कह सकता औपाधिक सुख का और निरुपाधिक सुख कहते हुआ औपारिक सुख में भी उसी का अच्छा प्रतिबिंब है उसी का के किरण के समान किरण है सुख में न्यूनता और अल्पता का व्यवहार में हम लोग कर लेते हैं और न प्रयाप्रिय में अल्प सुख का निवृत्ति है यह भी अर्थ आप नहीं ले सकते हो इसलिए कहते हैं इस तरह से आप संकोच करने में कोई आपको आधार नहीं है